श्री घर्ग सीता श्री बलभद्रखंड आठवां अध्याय श्री राम कृष्ण की द्वारिका लीला का वर्णन प्राण विपाक मुनि ने कहा युवराज दुर्योधन अब भगवान श्री बलराम और श्री कृष्ण की द्वारिका लीलाओं का, का संक्षेप में सुनो धित्राष्ट्र तनय जब कंस का देहावसान हो गया तब उसके न रहने पर भी उसके साथ अंतरंग मैत्री का निर्वाह करने के लिए जरा संध्या आया भगवान ने उस पर विजय प्राप्त की तदनंतर समुद्र के बीच में द्वारिका दुर्ग का निर्माण किया फिर एक ही रात्रि में अपने सारे बंधु बांधवों को वहां भेजकर उनके रहने की व्यवस्था की काल यवन के आने पर मुचकुंद द्वारा उसका वध करवाया तदनंतर बर जी और श्री कृष्ण दोनों प्रवचण पर्वत पर गए और वहां से द्वारिका को प्रस्थान किया से लौटे हुए राजा रेवत ने रत्न आदि आभूषणों से अलंकृत कन्या रेवती को लेकर आगमन किया और बलराम जी के के हाथों में उसे कर दिया। फिर राजा रेवत तप करने के लिए बज्रिकाश्रम को चले गए उसके बाद श्री कृष्ण ने कुंडलपुर जाकर शत्रुओं के देखते देखते रुकमणि जी का हरण किया एवं जामभवती सत्यभामा भा कालिंदी मित्रविंदा नागनजीति भद्रा और लक्ष्मणा का का एक का वध करके किया राजन के के के गर्भ से भगवान प्रथम पुत्र हुए ये कामदेव अवतार अपने पिता श्री कृष्ण के समान ही सुंदर थे इनसे अनुरुद्ध का जन्म हुआ जो ब्रह्मा के अवतार है तत्पश्चात एक समय राजा उग्र के यहाँ राष्ट्रीय यज्ञ का प्रस्ताव हुआ और दिग्विजय के लिए प्रद्युमन जी ने बिना उठा लिया यादवों तथा अपने भाइयों के साथ उन्होंने विजय यात्रा आरंभ की और जम्बू के नौ खंडों पर विजय प्राप्त करके काम दुग्ध के समीप पहुंचे वहाँ वसंत मालती नामक नगरी के स्वामी गंधर्वराज पतंग के साथ उनका युद्ध हुआ गदा युद्ध आरम्भ होने पर बलदेव जी के छोटे भाई गद ने गा के द्वारा गधाधारी पतंग पर प्रहार किया पतंग ने भी गधा के द्वारा बड़े वेग से गध के हृदय पर आघात किया इस प्रकार दो घड़ी तक दोनों का युद्ध होने के पश्चात पतंग की गधा के प्रहार से क्षण भर के लिए गद को मुरछा आ गई उस समय हाहाकार मच गया और इसी बीच करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी बलराम जी वहां प्रकट हो गए उन्होंने गंधर्वों की सारी सेना को हल्की नोक के द्वारा खींच लिया और उसके ऊपर कठोर मूसल का प्रहार करना आरंभ कर दिया जिससे पतंग की सारी सेना योद्धा हाथी और रथ सभी चूर चूर हो गए तब तो रथहीन पतंग भयभीत होकर अपने नगर को चला गया और यादवों से युद्ध करने के लिए फिर से व्यूहाकार सेना सजाने से लगा बलभद्र जी को जब इसका पता लगा तब वे अत्यंत क्रुद्ध होकर गंधर्वों की वसंत मालती नाम की उस विशाल नगरी को जिसका विस्तार योजन में था हल के द्वारा उखाड़ लिया और कामधुक्त धूप नद में डुबा देने के लिए उसे खींचने लगे नगरी के महलों और घरों का गिरना ढहना आरंभ हो गया चारों ओर हाहाकार मच उठा सारी नगरी समुद्र में चक्कर खाती हुई टेढ़ी नाव की तरह घूमने लगी यह देखकर गंधर्व पतंग भयभीत हो गए और अपने गंधर्व भाई बंधुओं के साथ हाथ जोड़कर बलभद्र जी के समीप उपस्थित हुए उन्होंने विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित दो लाख विमान चार लाख हाथी एक करोड़ घोड़े और दस करोड़ स्वर्ण तथा दिव्य रत्नों का भार बलदेव जी के सेवा में समर्पण किया और प्रदिक्षणा करके उनको प्रणाम किया फिर शाम्ब को छुड़ाने के लिए बलराम जी यहाँ तुम्हारे हल्तनापुर में पधारे और तुम सबके सामने ही उन्होंने हलकी नोक से तुम्हारे नगर को उखाड़ लिया और गंगा में डुबोने के लिए खींचने लगे फिर नाग कन्या गोपियों के साथ रासमंडल में यमुना जी को भी उन्होंने अपने हल्की नोक से खींचा तदनंतर एक समय की बात है नारद जी की प्रेरणा से भवासुर का सखा और सुग्रीव का मंत्री द्विध नामक बंदर युद्ध करने के लिए आया रेवतक पर्वत पर बलराम जी के साथ चार घड़ी तक उसका युद्ध हुआ वह वृक्ष और विस... शिलाओं के द्वारा बलराम जी पर प्रहार कर रहा था उसी स्थिति में बलराम जी ने मूसल के द्वारा उसके मस्तक पर चोट पहुंचाई, पर वह मरा नहीं और फिर से बलराम जी को मुक्का मार कर दौड़ा भगवान अच्युत के बड़े भाई बलराम जी ने अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया और रेवतक पर्वत पर दे मारा फिर उसके हृदय में बड़े ज़ोर से मुठ्ठी प्रहार किया तब बंदर नीचे गिर गया उसके गिरने से वृक्ष सहित सारा पर्वत की तरह कांपने लगा प्रिय दुर्योधन तदनंतर पांडवों के साथ तुम लोगों के युद्ध का उद्योग सुनकर बलराम जी तीर्थयात्रा के बहाने नागरिकों और ब्राह्मणों को साथ लेकर द्वारिका की प्रदीक्षिणा करके पूरी से बाहर निकले फिर उन्होंने सिद्धाश्रम और प्रभाष में स्नान किया पश्चिम दिशा में स्थित सरस्वती प्रतिश्रोता सैंध्यारण्य जम्बू मार्ग उत्पलावर्त अरबुद, आबू हेमवंत और सिंधुनद में पृथक पृथक स्नान किया तदनंतर बिंदुसर कुप, सुदर्शन और सनस आग्नेय वायव सौदास गुहतीर्थ और साधदेव आदि तीर्थों में स्नान किया तदनंतर उत्तर दिशा में जाकर कैलाश करवीर महायोग गणेश कौबेर प्राग रंगवल्ली सीताराम आदि क्षेत्र देश, वसंत तिलक, दशाण भद्र कुमतीर्थ पुष्पमाला चैत्रवर्ण चंद्रकांत नैश्रेयस मनु पर्वत चक्षु कामशालिनी कामवन वेद क्षेत्र सीता पृथुतीर्थ तपोभूमि लीलावती वेदनगर कांधर्व शक्र भीमरथी श्री जान्हवी, कालिंदी हरिद्वार कुेत्र मथुरा और पुष्कर आदि तीर्थों में स्नान किया फिर वहां से संभलग्राम और सुकर क्षेत्र सौरों में गए इस प्रकार तीर्थों की यात्रा करते हुए साक्षात शंकर सरण श्री बलराम जी ने सारण्य में पहुंचे। बलराम जी को आया देख कर मुनियों ने खड़े होकर उनको प्रणाम किया और उनकी अर्चा की वहां वेदव्यास जी के शिष्य रोमहर्षण जी विराजमान थे वे खड़े नहीं हुए बलराम जी ने यह देखकर हाथ में जो कुशा लिए हुए थे उसी की नोक से मुनि को निहत कर दिया यह देखकर सब मुनि हाहाकार करने लगे बलराम जी ने यह सब देखा समस्त लोगों को पवित्र करने वाले होने पर भी उन्होंने लोक संग्रह के लिए अपने शुद्धि की कामना से बारह महीने तक तिर से स्नान करने का व्रत ले लिया वहां एलवल का पुत्र बलवल नामक दैत्य रहता था वह नैविशारण्य में पर्वों के अवसर पर भयानक आंधी के साथ साथ धूल की तथा दुर्गंधपूर्ण पीव रुधिर विष्ठा मूत्र मजिरा और मांस आदि की वर्षा करता उसकी जीव सदा सदाल करती वज्र के समान धृढ़ उसके अंग थे कज्जलगिरी के समान उसकी काली आकृति थी और तपाए हुए तांबे के समान मूछ दाढ़ी वाला वह वा असुर बड़ा ही भयानक दिख पड़ता था ऋषि ब्राह्मणों की शांति के लिए उस भयानक असुर को बलराम जी ने आकाश में खींचकर उसके मस्तक पर मूसल के द्वारा प्रहार किया मूसल की चोट लगते ही उसके प्राण निकल गए और वह आकाश से कमंडलू की तरह नीचे गिर पड़ा तदनंतर प्रसन्नता से खिले हुए मुख वाले मुनियों ने बलराम जी का स्तवन किया उनको बड़े बड़े आशीर्वाद दिए और जिस प्रकार वृत्तासुर का वध करने वाले इंद्र का देवता लोगों ने अभिषेक किया था उसी प्रकार बलराम जी का अभिषेक किया तदनंतर मुनियों से आज्ञा लेकर बलराम जी ने सरयू कौशिकी कोसी मानसरोवर गंडकी और गौतमी आदि तीर्थों में स्नान किया फिर अयोध्या नंदीग्राम बरहिस्मती और ब्रह्मावर्त आदि तीर्थों में स्नान करके वे तीर्थराज प्रयाग में पधारे और वहां दस हजार हाथियों का धान दिया तदनंतर चित्रकूट विंध्याचल काशी विपाशा सोड़ मिथिला और गया आदि तीर्थों में स्नान करके गंगा सागर संगम पर गए और वहाँ स्वर्ण के सिंगों से और सुंदर वस्त्रों से सुशोभित सौ करोड़ गौवें ब्राह्मणों को धान दी प्रत्येक गौ पर स्वर्ण और रत्नों का भार पृथक रूप से लगा हुआ था तदनंतर वहाँ से दक्षिण दिशा में जाकर क्रमशः महेंद्रादि पर्वत सप्तोदावरी वेड़ी पंपा भीमरथी स्कंध क्षेत्र श्री शैल वेंकट कांची कावेरी श्रीरंग ऋषभाद्री समुद्र सेतु कृतमाला ताम्रपर्णि मलियाचल कुलाचल दक्षिणसिंधु, सिंधु फाल्गुन तीर्थ पंचाप्सर गोकर्ण सुरपारक तापी पयोशनी निर्विंध्या, दंडक रेवा माहिस्मती और अवंतिका आदि तीर्थों का स्वयं भगवान शंकरण ने सेवन किया तत्पश्चात तुम्हारी सहायता के लिए विष्वन अर्थात कुरुक्षेत्र में पधारेंगे जब मैंने बलभद्र जी का परम पावन तीर्थ यात्रा चरित्र तुम्हारे सामने वर्णन किया कौरवेंद्र यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला सर्वकल्याणकारी पवित्र प्रसंग है अब तुम और क्या सुनना चाहते हो इस प्रकार श्री गर्ग सीता में श्री बलभद्र खंड के अंतर्गत श्री प्राण विपाक मुनि और दुर्योधन के संवाद में श्री राम श्री कृष्ण की द्वारिका लीला का वर्णन नामक आठवां अध्याय पूरा हुआ